विवेकानंद साहित्य पत्रावली पुनश्च इनका सत्संग न होने पर भी यह निश्चित है कि ऐसे महापुरुष के लिए कोई भी कष्ट उठाना निरर्थक न होगा नरेंद्र श्री प्रमदा मित्र को लिखित ईश्वरव जयती गाजीपुर तेरह फरवरी अठारह पूज्यपाद आपकी शारीरिक अस्वस्थता के समाचार से चिंतित हूँ मेरी भी कमर में एक प्रकार का दर्द बना हुआ है हाल में वह दर्द बहुत बढ़ गया है एवं कष्ट दे रहा है दो दिन से बाबा जी के पास नहीं जा सकाउा निवेदन करूंगा उनके अग्नि के समान ज्वलंत वाणी निकलती है अत्यंत अद्भुत गुढ़ भक्ति तथा आत्मसमर्पण की बातें निकलती है ऐसी अद्भुत दीक्षा तथा विनम्रता मैंने कहीं भी नहीं देखी यदि किसी अद्भुत वस्तु की प्राप्ति हुई तो उसमें आपका हिस्सा अवश्य होगा किम अधिकम इति आपका नरेंद्र श्री प्रमदा मित्र को लिखित गाजीपुर चौदह फरवरी अठारह सौ नब्बे भाई शरद की चिट्ठी को वापस भेजने के लिए शायद मैं कल आपको अपने पत्र में लिखना भूल गया कृपया उसे भेजें मुझे भाई गंगाधर का पत्र मिला वह आजकल रामबाग समाधि श्रीनगर काश्मीर में है मैं कटिवाद से बहुत पीड़ित रहा आपका नरेंद्रनाथ पुनश्च राखाल और सुबोध ओंकार गिरनार आबू बंबई और द्वारका दर्शन करके वृंदावन पहुंचे हैं श्री बलराम बसु को लिखित ओम नमो भगवते राम कृष्ण द्वारा सतीश मुखर्जी गोरा बाजार गाजीपुर चौदह फरवरी अठारह सौ नब्बे पूज्य मुझे आपका वेदना पूर्ण पत्र मिला मैं अभी यहाँ से शीघ्र न जा सकूँगा बाबा जी पौहारी बाबा का अनुरोध ठुकरा देना असंभव है आपको इस बात का पछतावा है कि आपने साधुओं की सेवा कर कोई बड़ा लाभ नहीं उठाया यह सच है और नहीं भी आदर्श आनंद के दृष्टि से तो यह सच है परंतु यदि आप साधना साधनारम्भ की दशा की ओर शिंगावलोकन करें तो आपको मालूम होगा कि पहले आप पशु थे अब मानव हैं और आगे चलकर आप एक देवता अथवा स्वयं ईश्वर हो जाएंगे आपका इस प्रकार का पश्चाताप और संतोष आपकी भावी उन्नति का सूचक है क्योंकि उसके बिना उन्नति होना असंभव है जो चुटकी बजाते ही ईश्वर का दर्शन पा लेता है उसके लिए इसके आगे उन्नति का रास्ता बंद समझिए इस प्रकार का असंतोष की क्या लाभ हुआ क्या लाभ हुआ तो एक वरदान है विश्वास कीजिए कोई भय की बात नहीं है आप स्वयं बड़े समझदार हैं और आप भली भात जानते हैं कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है इस बारे में यह कहने में कोई मुझे कोई शंका नहीं कि हम जैसे अपरिपक्व बुद्धि वाले बालकों को आपसे बहुत कुछ सीखना है अकलमंद को इशारा काफ़ी है आदमी के कान तो दो होते हैं पर मुँह एक ही होता है विशेषकर आप स्पष्ट वक्ता हैं और बड़े बड़े वादे करने के पक्ष में नहीं हैं जब कभी मैंने आपका विरोध किया तो विचार करने पर मैंने आपको ही विवेकशील पाया स्लो बट श्योर धीरे किंतु निश्चय रूप से वट इज लास्ट इज पावर इज गेंड इन स्पीड जो शक्ति का अपव्य सा प्रतीत होता है वास्तव में वह गति की मात्रा बढ़ने में काम आता है फिर भी इस संसार में सब कुछ शब्दों पर ही निर्भर है किसी भी व्यक्ति के शब्दों में निहित भावों को विशेषतः आप जैसे मित्री के भावों को अंतकरण तक लाने के लिए उनके साथ कुछ दिन तक सहवास करना चाहिए गुरुदेव कहा करते थे कि धर्म संप्रदाय विशेष में अथवा बाह्य में नहीं है गुरुदेव के इस उपदेश को आप क्यों भूल जाते हैं कृपया अपनी शक्ति भर साधना करने का प्रयत्न कीजिए परंतु उससे होने वाले लाभ या हानि का निर्णय अपने अधिकार से बाहर ही की बात है गिरीश बाबू को बहुत बड़ा धक्का लगा है इस समय माता की सेवा करने से उन्हें बहुत शांति मिलेगी वे कुशाग्र बुद्धि हैं गुरुदेव को आप में पूर्ण विश्वास था शिवाय आपके यहाँ वे और कहीं अन्न जल ग्रहण नहीं करते थे मैंने सुना है कि माता जी का भी आप पर पूर्ण विश्वास है इन बातों पर विचार करके आप हम जैसे चंचल बुद्धि बालकों को अपने ही बच्चे समझकर कर हमारे दोषों को क्षमा करेंगे अधिक और क्या लिखो वार्षिकोत्सव की तिथि की सूचना कृपया वापसी डाक से भेजिए मैं इस समय कमर की पीड़ा से परेशान हूँ कुछ ही दिनों में बहुत ही हो जाएगा मिलों तक खिले हुए की क्यारियों की शोभा कहते हैं कि वे तब कुछ ताजा गुलाब के फूल और डालियां उत्सव के लिए भेजेंगे भगवान करे आपका पुत्र कायर ना हो मनुष्य बने आपका नरेंद्र नाथ पुरुष आ गयी हो तो उनसे मेरा कोटि कोटि प्रणाम कहिए और उनसे मुझे यह आशीर्वाद प्रार्थना कीजिए या तो मैं अटल अध्यवसायी रहूं या यदि मेरे शरीर से यह संभव न हो तो इसका शीघ्र अवसान हो जाए आपका नरेंद्र